अध्याय एक मैनर फार्म के मिस्टर जोन्स ने रात में मुर्गे खाने बंद कर दिए थे लेकिन शराब में ज्यादा धुत होने की वजह से उसे छोटा बिल यानी जानवरों के अंदर बाहर जाने वाले छोटे गेट को बंद करना याद नहीं रहा लालटेन की झिलमिलाती रोशनी में वो लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चला उसने अपने जूते दरवाजे के पीछे फेंके अपने लिए गोदाम में रखे हुए बियर की कैन से एक आखिरी गिलास बीयर का निकाला और अपने बिस्तर की ओर चला जहां मिसिज जोन्स पहले से ही खर्राटे ले रही थी जैसे ही सोने के कमरे की रोशनी बंद हुई फार्म हाउस के चारों तरफ हलचल और उत्तेजना शुरू हो गई दिन में बात फैल गई थी कि बूढ़ा मेजर जो कि एक पुरस्कृत मध्य श्वेत सुअर था उसने पिछली रात एक अजीबो स्वप्न देखा था और वह उसके बारे में सभी जानवरों को बताना चाहता है ये तय हुआ था कि मिस्टर जोन्स के रात में वापस घर जाने के बाद सुरक्षित रूप से सभी जानवर खलीहान में मिलेंगे बूढ़ा मेजर वह इसी नाम से जाना जाता था जबकि पिछली बार उसे विलिंगडन की खूबसूरती के नाम से प्रदर्शनी में रखा गया था उसे पूरे फार्म में बहुत सम्मान से देखा जाता था इसीलिए सब लोग उसकी बात सुनने के लिए अपनी एक घंटे की नींद का त्याग खुशी खुशी करने को तैयार थे खलीहान के आखिर में एक ऊंचे से चबूतरे में बूढ़ा मेजर पहले से ही अपने भूसे के बिस्तर में विराजमान था। उसके ऊपर की रोशनी पड़ रही थी वह 12 वर्ष का था और पिछले कुछ समय से वह काफी भारी और स्थूल शरीर वाला हो गया था लेकिन इसके बावजूद वह एक राजसी सा दिखने वाला सुअर था बाल ना कटने के बावजूद वह ज्ञानी और उदार दिखता था शीघ्र ही बाकी जानवर भी आकर अपने को आराम की स्थिति में ला रहे थे पहले तीन कुत्ते ब्लूबेल जैसी और पिंचर आए फिर सुअरों ने चबूतरे के ठीक सामने आकर अपना स्थान बनाया मुर्गियां खिड़कियों की चौखट पर बैठी कबूतर ऊपर लगी बल्लियों पर चढ़े भेड़ और गाय सुअरों के पीछे बैठ गईं, गाड़ी खींचने वाले घोड़े बॉक्सर और क्लोवर धीमे से चलते हुए साथ साथ आए और सावधानी से अपने बालों से युक्त विशाल खुरों को भूसे के ऊपर रखा ताकि कोई भूसे में छिपे छोटे जानवर आहत न हो क्लोवर एक स्थूल शरीर वाली मातृत्व से परिपूर्ण मादा थी जो अपनी प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ रही थी और जिसने अपने चौथे बछड़े के जन्म के बाद कभी अपनी पुरानी काठी वापस नहीं पाई थी बॉक्सर एक भीम जानवर था जो लगभग अट्ठारह फीट ऊंचा और दो साधारण घोड़ों के बराबर शक्तिशाली था नाक के नीचे सफेद लकीर की वजह से वह थोड़ा बहुत बेवकूफ सा लगता था असल में वह बुद्धिमान तो नहीं था लेकिन उसके दृढ़ चरित्र और असीम कार्यक्षमता की वजह से वह व्यापक रूप से पूजनीय था घोड़े के बाद सफेद बकरी और गधा बेंजामिन आए बेंजमिन, बेंजमिन फार्म का सबसे उम्र जानवर और सबसे बदमिजाज गधा था वह बहुत कम बोलता था और जब बोलता भी था तब कटाक्ष मारने के लिए जैसे कि वह कहेगा भगवान ने मुझे पूछ मक्खियां उड़ाने के लिए दी हैं लेकिन जल्द ही ना तो उसके पास पूछ होगी ना ही मक्खियां फार्म में वो इकलौता जानवर था जो कभी नहीं हंसता था अगर कोई उससे इसके बारे में पूछता तो वह कहता उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता जिस पर वह हंस सके फिर भी वह बिना स्पष्ट रूप से स्वीकारे बॉक्सर का भक्त था रविवार को वह दोनों अक्सर फलों के बागों से दूर घास के मैदान में बिना बात करे साथ साथ घास चरते दो घोड़े बैठे ही थे कि वहां बत्तख के बच्चों का झुंड पहुंच गया उन्होंने अपनी माँ को कहीं खो दिया था वे इधर से उधर और उधर से इधर धीमे धीमे घूमते हुए अपने लिए ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां उन्हें कोई कुचल ना सके क्लोवर ने अपने आगे के पैर के बीच जगह बनाई जहां बत्तख के बच्चे दुबके और जल्दी सो गए आखिरी मौके पर मौली एक सुंदर सफेद लेकिन बेवकूफ घोड़ी जो मिस्टर जोन्स की बग्गी खींचती थी चीनी का ढेला खाती हुई नाजुकता से चलते हुए अंदर आई वह आगे आकर बैठी और अपनी सफेद पूंछ हिलाने लगी वह उम्मीद कर रही थी कि लोग उसकी पूंछ पर बंधे लाल फीते को देखें सबसे अंत में बिल्ली आई उसने चारों तरफ देखा और हमेशा की तरह सबसे गर्म और आरामदायक जगह तलाशते हुए बॉक्सर और क्लोवर के बीच बैठ गई मिस्टर मेजर के पूरे भाषण के दौरान वह बिना एक शब्द सुने संतोषपूर्वक धीमे धीमे, धीमे घुरघुराती रही मोजेज पालतू काले कौ के अलावा वहां सब जानवर उपस्थित थे वह पिछवाड़े वाले दरवाजे के पीछे आराम से सो रहा था जब मेजर ने देखा कि सबने अपनी अपनी जगह ले ली है और ध्यानपूर्वक उसके बोलने का इंतजार कर रहे हैं तब उसने अपना गला साफ करते हुए शुरू किया दोस्तों तुम सबने मेरे कल रात के अद्भुत सपने के बारे में सुना है लेकिन मैं सपने के बारे में बाद में बात करूंगा पहले मैं कुछ और कहना चाहूंगा मित्रों मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों के साथ कुछ महीनों के बाद रहूंगा और मरने से पहले मैं सोचता हूं कि यह मेरा कर्तव्य और धर्म है कि अपने इतने सालों के अनुभव का ज्ञान तुम लोगों के साथ साझा करूं मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और घुड़साल की कोठरी में अकेले बैठे मुझे सोचने का बहुत समय मिला है मैं कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पर जीवन की प्रकृति की समझ मुझे अच्छी तरह से आ गई है जैसे किसी भी अन्य जानवर में आती है इसी बारे में मैं तुम सब से बात करना चाहता हूं हां तो मित्रों हमारी जिंदगी का क्या मतलब है चलो अब अपनी जिंदगी को समझते हैं हमारी जिंदगी दयनीय मेहनतकश, कष्टसाध्य और छोटी है जब से हम पैदा हुए हैं हमें उतना ही खाना दिया जाता है जिससे हमारे शरीर में सांस चलती रहे और हम में से जो काबिल है उससे उसकी आखिरी सांस और शक्ति तक काम कराया जाएगा और जिस क्षण हमारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी उसी क्षण हमें बूचड़ खाने में क्रूरतापूर्वक मार दिया जाएगा इंग्लैंड के किसी भी जानवर को एक साल की उम्र के बाद किसी खुशी या अवकाश का मतलब पता नहीं होगा इंग्लैंड में कोई भी जानवर स्वतंत्र नहीं है जानवर की जिंदगी दुखदायी और गुलामी वाली है यही प्रत्यक्ष सत्य है लेकिन क्या यही प्रकृति की व्यवस्था है क्या ये इसलिए है कि हमारी जमीन इतनी गरीब है कि वह यहां पर रहने वालों को एक सम्मानजनक जीवन जीने देने के लिए असमर्थ है नहीं मित्रों मैं इसके लिए हजार बार नहीं कहूंगा इंग्लैंड की मिट्टी उपजाऊ है और इसकी जलवायु भी अच्छी है अभी जितने भी जानवर यहां रहते हैं उससे कई गुणा ज्यादा लोगों को पोषण करने का सामर्थ्य है इसमें यह हमारा खेत ही है जो दर्जन घोड़े बीस गाय और सैकड़ों भेड़ों को पाल सकता है वह भी हमारी कल्पना से परे आरामदायक और सम्मानपूर्वक ढंग से फिर हम क्यों इस दयनीय दशा में जी रहे हैं क्योंकि हमारी मेहनत का पूरा फल मनुष्य हमसे चुरा लेते हैं दोस्तों यही हमारी मुश्किलों का उत्तर है इसे एक ही शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है आदमी आदमी ही हमारा एकमात्र शत्रु है आदमी को घटनास्थल से हटा दो तभी हमारी भूख और अधिक परिश्रम की जड़ के कारण का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा आदमी ही एक अकेला ऐसा प्राणी है जो बिना पैदा किए वस्तु का उपभोग करता है वह दूध नहीं देता वह अंडे नहीं देता वह इतना कमजोर है कि खेत नहीं जोत सकता वह तेज दौड़कर खरगोशों को नहीं पकड़ सकता फिर भी वह जानवरों पर राज करता है वह उनको काम पर लगाता है और बदले में उन्हें वह कम से कम खाना खाने के लिए देता है बस इतना जिससे वो बस भुखमरी के कगार में ना हो और बाकी सब अपने लिए रखता है हमारी मेहनत से जमीन जोतता है हमारे गोबर से उसे उपजाऊ बनाता है और फिर भी हम में से कोई एक भी अपनी खाल के अलावा इसका मालिक नहीं है मेरे सामने वाली गायों तुम लोगों ने पिछले साल में कितने हजार गैलन दूध दिया है उस दूध का क्या हुआ है जो हमारे बछड़ो को तगड़ा करने के लिए काम में आना चाहिए था उसकी एक एक बूंद हमारे दुश्मन के गले में गई है और तुम मुर्गियां इस वर्ष कितने अंडों से चूजे निकले बाकी सब बाजार में चले गए जोन्स और उसके आदमियों के लिए पैसा बनाने के लिए और तुम क्लोवर तुम्हारे चार बछड़े कहां हैं जो तुमने पैदा किए थे जो तुम्हारी सहायता करते और बुढ़ापे की खुशी होते एक साल के होते ही सबको बेच दिया गया तुम उनमें से किसी एक को भी नहीं देख पाओगी तुम्हारे चार कारवासों और खेती में मेहनत के अलावा बदले में तुम्हें क्या मिला थोड़ा आहार और छोटी सी कोठरी और तो और इस तरह के कष्टदायक जीवन के बावजूद हमें अपनी पूरी जिंदगी भी जीने की मंजूरी नहीं है मुझे अपने लिए कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं मैं 12 वर्ष का हूं और मेरे 400 बच्चे हुए हैं इतनी ही एक सुअर की औसत जिंदगी होती है लेकिन अंत में कोई भी जानवर उनके क्रूर चाकू से बचता नहीं है सामने बैठने वाले सब जवान सुअरों एक साल के भीतर ही तुम में से हर एक अपने जीवन के लिए चीखेगा हम सबको उस भय का सामना करना है जिसमें गाय सुअर मुर्गियां भेड़ सबके सब शामिल हैं घोड़े और कुत्तों का भी भाग्य उनसे अच्छा नहीं है तुम बॉक्सर जिस दिन तुम्हारे मांसपेशियों की ताकत खत्म होगी जोन्स तुम्हें कसाईयों को बेच देगा जो तुम्हारा गला काटकर विलायती कुत्तों के लिए उबालेगा जहां तक कुत्तों का सवाल है जब वे बूढ़े और दंतहीन हो जाएंगे जो उनके गले में पत्थर बांधकर उन्हें सबसे पास वाले तालाब में डुबा देगा तो दोस्तों क्या इससे ये एकदम स्पष्ट नहीं होता कि हमारी जिंदगी की त्रासदी का कारण मनुष्यों की निर्दयता है सिर्फ मनुष्यों का बहिष्कार करने से हमारी मेहनत का फल हमारा ही होगा एक ही रात में हम लोग अमीर और स्वतंत्र हो जाएंगे तो इसके लिए हम क्या करें क्यों रात और दिन इनके लिए काम करें अपना शरीर और आत्मा मनुष्य जाति के लिए न्यौछावर करें दोस्तों यही मेरा तुम लोगों के लिए संदेश है विद्रोह मुझे नहीं मालूम राजद्रोह कब आएगा एक हफ्ते में या एक सौ साल में लेकिन मैं जानता हूं उसी सच के साथ जैसे कि भूसा जो मेरे पैरों के नीचे है आज नहीं तो कल न्याय होकर रहेगा उस उद्देश्य की तरफ अपनी आंखें गढ़ाकर रखो दोस्तों अपनी बाकी बची हुई जिंदगी में तुम्हारा ध्येय यही होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेरा ये संदेश अपने बाद आने वालों तक पहुंचाओ ताकि भावी पीढ़ियां इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकें जब तक वे विजयी ना हो जाए और याद रखो दोस्तों तुम्हारा संकल्प कभी भी ना डगमगाए कोई भी विवाद तुम्हें भटका ना सके कभी उन लोगों की ना सुनना जो तुमसे कहें कि आदमी और जानवर का एक समान स्वार्थ है एक की समृद्धि में ही दूसरे की सफलता है यह सब झूठ है आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है किसी और प्राणी के लिए नहीं और संघर्ष के समय हम जानवरों के बीच पूर्ण एकता और एक आदर्श दोस्ती होनी चाहिए सब मनुष्य दुश्मन हैं, सब जानवर दोस्त हैं इसी क्षण एक जबरदस्त कोलाहल हुआ जब मेजर बोल रहा था तब चार बड़े बड़े चूहे अपने बिलों से बाहर निकलकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर ध्यान से सुनने लगे कुत्तों की नजर अचानक उन पर पड़ी जल्दी से अपने बिलों में घुसकर ही चूहे अपनी जान बचा पाए शांति स्थापित करने के लिए मेजर ने अपने पैर उठाए उसने कहा दोस्तों इस तथ्य का निर्णय यहीं होना चाहिए जंगली प्राणी जैसे चूहे और खरगोश वे हमारे दोस्त हैं या दुश्मन चलो इस पर मतदान करते हैं मैं इस सभा से पूछता हूं कि क्या चूहे दोस्त हैं तुरंत मतदान हुआ और भारी बहुमत से सहमति बनी कि चूहे दोस्त हैं वहां केवल चार विरोधी थे तीन कुत्ते और एक बिल्ली जिसका बाद में पता चला कि उन्होंने दोनों तरफ मतदान किया था मेजर ने कहना जारी रखा मेरे पास ज्यादा कुछ और कहने को शेष नहीं है मैं केवल दोहराना चाहता हूं कि हमेशा याद रखो कि मनुष्य और उसके सब तरीकों के प्रति तुम्हारी दुश्मनी ही तुम्हारा मुख्य फर्ज है जो भी दो पैरों का है वह तुम्हारा दुश्मन है जो भी चार पैरों वाला है या पंखों वाला है वह तुम्हारा दोस्त है और याद रखो कि आदमी के विरुद्ध लड़ाई में हमें कभी भी उसकी तरह नहीं बनना है उसके ऊपर विजय पाने के बाद भी उसकी बुरी आदतों को कभी नहीं अपनाना कोई जानवर कभी घर में नहीं रहेगा या बिस्तर पर नहीं सोएगा ना कपड़े पहनेगा या मदिरापान या धूम्रपान करेगा या पैसा छुएगा या कभी किसी व्यापार में शामिल होगा आदमी की सब आदतें अनिष्टकारी हैं और सबसे मुख्य बात कि कोई जानवर अपने साथी पर अत्याचार नहीं करेगा कमजोर या ताकतवर चतुर या साधारण हम सब भाई हैं कोई जानवर कभी भी किसी और जानवर को नहीं मारेगा सब जानवर बराबर हैं। और अब दोस्तों मैं अपने कल के सपने के बारे में बताता हूं मैं सपने का वर्णन नहीं कर सकता वह ऐसी पृथ्वी का सपना था जहां आदमी का अस्तित्व पूर्णतः गायब हो चुका था लेकिन उसने मुझे ऐसी चीज की याद दिलाई जिसे मैं काफी समय पहले भूल चुका था बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा था मेरी मां और अन्य मादा सूअर एक पुराना गीत गाते थे जिसकी धुन और उसके पहले तीन शब्द ही उन्हें याद थे मैं बचपन से उस धुन को जानता हूं लेकिन काफी समय से वो मेरे दिमाग से निकल चुकी थी लेकिन कल रात वह मेरे दिमाग में वापस आ गई और तो और गाने के वे शब्द भी मुझे वापस याद आ गए मुझे निश्चित रूप से पता है उन शब्दों को पुराने जमाने के जानवर गाते रहे होंगे और जो आगे की कई पीढ़ियों को याद नहीं रहे थे मैं अब उस गाने को गाऊंगा दोस्तों मैं बूढ़ा हो चला हूं और मेरी आवाज भी भारी हो चुकी है लेकिन मैं तुम लोगों को उसकी धुन सिखाता हूं तुम लोग बेहतर उसे गा सकोगे उसका शीर्षक है इंग्लैंड के पशु बूढ़े मेजर ने अपना गला साफ किया और गाना शुरू किया जैसे कि उसने कहा था उसकी आवाज भारी थी लेकिन वह अच्छा गा रहा था उसकी धुन उत्तेजनापूर्ण थी कुछ क्लेमेंटाइन और ला लाकुकाराचा की तरह शब्द इस तरह के थे इंग्लैंड के पशु आयरलैंड के पशु पशु सब भूमि और खंड के ध्यान से सुनो हमारी खुशखबरी कल के सुनहरे भविष्य की आज नहीं तो कल वह दिन आ रहा है जब अत्याचारी आदमी का नाश होगा और इंग्लैंड के फलों के बाग पर सिर्फ जानवर ही चलेगा नथुनी गायब होगी हमारे नाकों से और हमारे पीठ से कवच लगाम और कांटों में जंक लगेगा क्रूर चाबुक कभी प्रहार नहीं करेगा समृद्धि इतनी जो सोच से परे गेहूं और जौ जई और फूस तूब फलियां और चारा अंबार सब होंगे अपने उस दिन से उज्जवल चमकेंगे इंग्लैंड के खेत शुद्ध होगा इसका जल मीठी बहेगी इसकी बयार, वह दिन जब हम आजाद होंगे उस दिन के लिए करेंगे हम मेहनत भले ही हम मर जाए उसके होने से पहले गाय और घोड़े हंस और टर्की सबको मेहनत करनी पड़ेगी आज़ादी के लिए पशु इंग्लैंड के पशु आयरलैंड के पशु हर भूमि और खंड के ध्यान से सुनो और खुशखबरी फैलाओ कल के सुनहरे भविष्य की इस गाने को गाने से सब जानवरों में उत्साहवर्धक जोश भर गया जब तक मेजर अंत तक पहुंचता सभी इसे अपने आप गाने लग गए सबसे बेवकूफ ने भी आसानी से इसकी धुन को पकड़ लिया और कुछ शब्दों को जहां तक समझदारी की बात है जैसे कि सूअर और कुत्ते जिन्हें कुछ ही मिनटों में पूरा गाना कंठस्थ हो गया और इसके बाद कुछ शुरुआती कोशिश के बाद पूरा फार्म ही इंग्लैंड के पशु के गाने से गूंज उठा वह भी एक अटूट तालमेल के साथ गायों ने इसे रंभाया घोड़ों ने इसे हिनहिनाया और बत्तखों ने इसे अपने स्वर में गाया वे इस गाने में इतने खुश थे कि इसे पांच बार बिना रुके गाते रहे अगर बीच में बाधा नहीं पड़ती तो सब रात भर इसे गाते रहते दुर्भाग्यवश इस शोरगुल ने मिस्टर जोन्स को जगा दिया वो बिस्तर से उठा उसे लगा कि बाहर मैदान में जरूर लोमड़ी आई होगी उसने झट से बंदूक उठाई जो हमेशा उसके सोने के कमरे के एक कोने पर रखी रहती है और अंधेरे में छह गोलियां दाग दी गोलियां खलियानों के दीवारों पर गड़ गईं और जानवरों को वहां की सभा जल्दी से भंग करनी पड़ी सब अपने अपने सोने की जगहों में भाग गए चिड़ियाएं उछलकर अपने घरों में और बाकी जानवर सूखी घास में ही बैठ गए और पूरा फार्म एक क्षण में नींद की गोद में चला गया